आध्यात्म रामायण बालकांड पंचम सर्ग एवं वर्ष सहस्रेशु जनेकेश गुच्च रामो दासरथी श्रीमा आगमिष्यति सानुज इसी प्रकार कई हजार भी वर्ष बीत जाने पर यहाँ दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण के साथ आएंगे यदाश्रयशीला पाद्याक्रमिष्य तद्व धूतपापाव संपूज्य भक्ति परक्रम्य नमस्कृत्यवास पूर्वन्म शुश्रूषा क्य सुखम जिसमें वे तेरी आश्रय पर अपने दोनों चरण रखेंगे उसी समय तू पाप मुक्त हो जाएगी तथा भक्तिपूर्वक श्री रामचंद्र जी का पूजन कर उनकी परिक्रमा और नमस्कार पूर्वक स्तुति कर श्राप से छुट जाएगी और फिर पूर्वत मेरी सुखपूर्वक सेवा करने लगेगी गौतम प्रागाद धीमवंतम नगोतम तदाद्य हल्याता आदृश्याश्रम शुभे तव पादरजस्पर्श का पवनाशना आस्ते दी रघुश्रेष्ठ तपो दुष्क आस्ता ऐसा कहकर महर्षि गौतम पर्वतश्रेष्ठ हिमालय पर चले गए हे रघुश्रेष्ठ उसी दिन से यह अहल्या वायुभक्षण करती हुई कठोर तपस्या में स्थित हो आपके चरण रथ के स्पर्श की कामना से आज तक प्राणियों से अलक्षिता रहकर अपने शुभ आश्रम में रहती है पावयस्व निर्भार् अहल्याम ब्रह्मण सुत राघव हस्ते गृहत्म निपुंग दर्शयामास चाल्याम उग्रेण तपसाशिता शिला स्पृष्टवा तपोधना हे राम अब तुम ब्रह्मा जी की पुत्री गौतम पत्नी अहल्या का उद्धार करो मुनिवर विश्वामित्र जी ने ऐसा कह रघुनाथ जी का हाथ पकड़ उन्हें उग्र तप में स्थित अहल्या को दिखलाया तब श्री रामचंद्र जी ने अपने चरण से उस शिला को स्पर्श कर तपस्विनी अहल्या को देखा न नाम राघवो अहल्याम रामोहमित्रवीर तथो दृष्टा रघुश्रेष्ठम पीतकौशवास उसे देखकर भगवान राम ने मैं राम हूँ ऐसा कहकर प्रणाम किया तब अहल्या ने रेशमी पीताम्बर धारण किए श्री रघुनाथ जी को देखा चतुर्भुजम शंखचक्र चक्र गदा पंकज धारिणम धनुर्बाण धरम रामम लक्ष्मण न उनकी चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म सुशोषभित थे कंधे पर धनुष बाण विराजमान थे साथ में श्री लक्ष्मण जी थे दिशो दस उनका मुख मुस्कान युक्त नेत्र कमल दल के समान और वक्षस्थल श्री से सुशोभित था अपने नीलमणि सदिश श्याम विग्रह से वे दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे दृष्ट राम विस्फार्षण गौतम से च स्मृति ज्ञावा नारायण परम अर्घ्यादिंदता हर्षाश्रो जलनेता दंडवत् प्रणिपत रमान और श्री रामचंद्र जी को देखकर कर अहल्या के नेत्र हर्ष से खिल गए और उसे मुनिवर गौतम के वाक्यों का स्मरण हो आया तब उन्हें साक्षात श्री नारायण जान उस अनिंदिता ने अर्ख्यादि से उनका विधिवत पूजन किया और नेत्रों में आनंदाश्रुभर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया